नमस्कार आप सुन रेडियो मधुवन नाइन्टी प्वाइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं और उनके साथ में कंचन जी भी हैं आइए उनसे बात करते विशेष जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से वो काफी समय से जुड़े हुए हैं लेकिन खास यहां पर शांतिवन में आ, कैट का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आए थे यानी हार्ट का जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें डाइट मेडिटेशन और एक्सरसाइज इसके ऊपर ट्रीटमेंट लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है ठीक हो जाते हैं इसी एक्सपीरियंस को आज के शो में वो शेयर करेंगे तो आप सभी की तरफ से लक्ष्मण और कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लक्ष्मण जी अपने बारे में बताइए आप खास मेरा नाम लक्ष्मण दुधानी है मैं मुंबई का हूँ मुंबई में रहता हूँ बिजनेस करता हूँ आ, मैं बॉम्बे में ही बॉन हुआ हूं और लाइफस्टाइल नॉर्मल लाइफस्टाइल है जो नॉर्मल बॉम्बे का है, च, चल, होता है पहला चलना बहुत कम होता है वगैरह तो मुझे करीब एक साल पहले थोड़ा थोड़ा हार्ट में तकलीफ चालू हुआ पेन चालू हुआ फिर तीन चार महीने पहले वॉक करते करते बहुत भारी लगता था थोड़ा ही वॉक करूं आधा किलोमीटर वॉक करूं तो एंजाइना हो जाता था दर्द हो जाता था फिर थोड़ा एक टेस्ट करवाया तो मालूम बड़ा ब्लॉकेज है तो एनजियोग्राफी कराने के लिए कहा गया एंजोग्राफी करवाया तो वाकई में ब्लॉकेज निकला 70% एक और एक में 70 टू 80% तो तो डॉक्टरस रेडी थे कि भाई इमिडियटली एंजो करके ले लो तुरंत राहत मिल जाएगी फायदा होगा लाइफ अच्छी हो जाएगी वगैरह वगैरह लेकिन मुझे नेचुरल में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था आर्टिक मतलब ये जो ऑपरेशन वगैरह है वो करना नहीं था मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था उसमें क्या फिर एक तो हमेशा के लिए दवाईया लेनी पड़ेंगी फिर हेल्थ भी हमेशा वीक रहेगा वह सब कारणों की वजह से मैं नॉर्मल में जाना चाहता था तो मेरी वाइफ बीके में है बहुत टाइम से और वो बहुत डिवोटेड है बीके में तो उसमें थोड़ा पता लगाया कि भाई कोई कैड प्रोग्राम है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी चलाते हैं और उसमें बहुत जनों को कैड में फायदा हुआ है प्रोग्राम में तो उसमें थोड़ा डिटेल्स निकाला फिर एक आदमी हमको मिला जो बीके का ही ये है है और उसको भी ब्लॉकेज हुआ था करीब करीब दस ग्यारह साल पहले और उन्होंने कैड प्रोग्राम के थ्रू अपने आपको सक्सेसफुली ट्रीट करवाया था ब्लॉकेज पूरी निकल चुकी थी वो उस उसके थोड़ा मुझे भी आत हुआ कि चलो ठीक है मेरा भी हो सकता है ये काम फिर हम लोग ने कैड में एनरोल किया इधर आए और डॉक्टर सतीश गुप्ता को मिले और उनका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चलाते हैं वो उसमें हम लोग ने जब थोड़ा बहुत देखा तो काफी मतलब आश्चर्यजनक है नियरली उन्होंने साठ लोगों को ट्रीट किया है विदाउट ऑपरेशन विदाउट एनी एंजियो जिनका ब्लॉकेज पूरा खुल चुका है उसका प्रूफ भी है उसका प्रूफ भी है उन्होंने जो एंजियोग्राफी निकाली है पेशेंट्स ने जो इधर आने के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी निकाली है उन सब सबकी केस में पहले एंजियोग्राफी और दूसरी एंजियोग्राफी में पोस्ट कैड के फर्क बहुत है क्योंकि उसमें ब्लॉकेज दिखता नहीं है डॉक्टर जो एनजियोग्राफी निकालते हैं वो भी हैरान हो जाता है कि भाई ब्लॉकेज गया किधर <laughs> मान लगे अद्भुत जैसा ट्रीटमेंट है तो मुझे भी थोड़ा फायदा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा मतलब ये है कि भाई ये मतलब जादू ही चमत्कार नहीं है इसमें थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ती है लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है खाना का परहेज करना पड़ता है थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है मेडिटेशन करना पड़ता है तो जाके इसमें फायदा होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सब करने की जरूरत क्या जब है जब लोग रेडी है इमिजिएट ट्रीटमेंट करके इमीजिएट काम करके देने के लिए तो मेरा कहना ये है कि भाई अब डॉक्टर के थ्रू आप काम करवाओगे तो पोस्ट एनजो प्लास्टिक भी आपके ऊपर बहुत सारी परहेज आ जाएगी फिर भी आपको पैदल चलना पड़ेगा फिर भी आपको खाने में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होगा ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है तो अगर हमारा विदाउट एंजियोप्लास्टी वही हम करते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं वॉक बढ़ा लेते हैं खाना चेंज कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है मतलब विदाउट आपका ऑपरेशन काम हो जाता है खाली यह है कि भाई एक मेडिटेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिससे बेनिफिट और बहुत सारे मिल जाते हैं सिर्फ हार्ट को ही नहीं अपनी माइंड भी फ्री हो जाती है फैमिली थोड़ी अच्छी हो जाती है संस्कार अपने अच्छे हो जाते हैं उसमें बुराई क्या है तो हिसाब से मैंने एनरोल किया है और काफी इम्प्रेस हो गया और अभी ट्रीटमेंट चालू है और अभी बड़ा बड़ा के देखते हैं फिर दो तीन महीने के बाद फिर एमजियोग्राफी करेंगे उसमें रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा लेकिन प्रोग्राम अच्छा है डिवोटेड डॉक्टर हैं और सक्सेसफुल प्रोग्राम है तो इसमें फेल होने का चांस नहीं है यह है कि भाई इसमें पास वही होगा जो जितना मेहनत करेगा और जितना लगन से इसमें जुटेगा अगर अभी ऊपर ऊपर से कोर्स करेगा ऊपर ऊपर से फॉलो करेगा तो फिर वो ब्लॉकेज ऊपर ऊपर से निकलने वाला है पूरा निकलेगा नहीं कभी भी तो इतना कहकर मैं शांति <laughs> चलिए लक्ष्मण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया और मैं चाहूंगा कि आप जो है आपको जो भी डाइट या एक्सरसाइज जो भी कुछ मेडिटेशन के टेक्निक्स बताए हैं उसको पूरी तरह से आप करते रहें ताकि आप बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे ऐसी शुभकामना हम करते हैं तो दोस्तों यहां पर लेते छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम कामचंद जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रम्हकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रह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 ये मंजिलें हैं कॉले न वो समझ सके न हम मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए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 नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में लक्ष्मण जी और कंचन जी से कंचन दुदानी से तो आइए कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेकेंड सेगमेंट में और उनसे जानते हैं उनके बारे में थैंक यू ओम शांति मैं तीन साल से ब्रह्मा सेंटर जाती हूँ मैं बॉम्बे में रहती हूँ और सन्ता क्रूज सेंटर में मीरा दीदी जाती हूँ मुझे बहुत ही फायदा हुआ है जब से मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर जाती हूं वहां का ज्ञान बहुत ही अच्छा है जो हमको एवरीडे लाइफ में फॉलो करना है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे दूसरे सत्संगों में भी हम लोग जाते थे बहुत जाते थे लेकिन वहां पे ऐसे नहीं था कि हमको प्रैक्टिकल लाइफ में वो फॉलो करना है वो डिफरेंस है यहां पर और यहां पर मुझे लॉजिकल माइंड और जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनको ये सब बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूंगी के अपना लॉजिकल माइंड आप थोड़ा साइड में रख के और ये प्रोग्राम में जिनको भी हार्ट ट्रबल है आपके कोई भी रिश्तेदारों दोस्तों आपके फैमिली मेंबर्स जिसको भी हार्ट ट्रबल है वो ये कैट प्रोग्राम में जरूर आइए डॉ सतीश गुप्ता जी हैं ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ एमडी हिमसेल्फ हीज प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक मेडिसिन इट्स नॉट दैट ही इज जस्ट डूइंग दिस मेडिटेशन एंड ऑल बट ही हैज हीज कम्बाइंड मेडिटेशन एंड एलोपैथी टूगेदर टू गिव मोर सक्सेस एंड ही हैज डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेज विच प्रूव द प्रोग्राम टू बी अ सक्सेसफुल प्रोग्राम इन दिस हाउ बी यूज टू स्टडी इन स्कूल सपोज हम लोग छह साठ बच्चे हैं टीचर सेम पढ़ाता है लेकिन एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है एक स्टूडेंट फेल हो जाता है उसी तरह से इसमें भी है जितना हम जो सतीश गुप्ता जी हमको डायरेक्शन देते हैं उतना हम करेंगे तो उतनी अचीवमेंट होती है और यहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैंक मैनेजर्स 10 साल पहले आए इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर्स आए, उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया और आज अपनी ब्लॉकेजेस हटाई हैं। जो एलोपैथी में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंजियोप्लास्टी और बायपास में भी ब्लॉकेज हटाई नहीं जाती है दूसरा बायपास क्रिएट किया जाता है और उसमें भी लिमिटेड टाइम की गारंटी रहती है एनजीओप्लास्ट यहां पर हम लोग ने ऐसे केसेस देखे जो एंजियोप्लास्टी करके आए थे लेकिन एक साल के बाद दो साल के बाद तीन साल के बाद उनको वापस प्रॉब्लम होने लगी तो एंजियोप्लास्टी की भी कुछ गारंटी नहीं है और बायपास की भी कुछ सेवन टू टेन इयर्स की गारंटी है इफ यू फॉलो ऑल द रूल्स तो अभी सपोज मेरे हस्बैंड फिफ्टी सिक्स के है फिफ्टी सिक्स में अभी हम लोग बायपास कराएं भी तो सेवन टू टेन ईयर्स की गारंटी है उसके बाद फिर क्या उसके बाद फिर से बायपास कराए और कितनी बार अपनी चीड़फाड़ कराएंगे और बायपास तो बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी है पूरी चेस्ट को काटते हैं आरी से काटते हैं और नीचे पैर की वेन निकाल के बायपास क्रिएट किया जाता है जो बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है तो हमेशा के लिए वो इंसान इनवैलिड के जैसे जीता है तो पहले ये नेचुरल ट्राई करिए आप खुद ट्राई करिए तीन महीना करिए छह महीना करिए नौ महीना करिए और उसमें आपको सक्सेस मिलता है तो आप कंटिन्यू करिए आप खुद के एक्सपीरियंस करके देखिए मेरा इतना ही कहना है ओम शांति थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो डिफरेंशिएशन है दोनों में जो जैसे कि हम लोग एलोपैथी मेडिसिन के साथ अगर हम ऑपरेशन या बाईपास सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उसमें साथ में आपने ये भी बताया कि मेडिटेशन डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से जो हम चीजें करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट होता है वो सारी चीजें आपने बताया एक कॉमन चीज अच्छी लगी मुझे की आप अगर लक्ष्मण जी ने भी उस बात को बताया कि अगर हम लोग ऑपरेशन ही कर लेते हैं तो फिर वापस वो छह सात साल के बाद वापस रिपीट हो जाता है तो उससे अच्छा क्यों ना हम मेडिटेशन और एक्सरसाइज और डाइट सिस्टम को फॉलोअप करके अपने पूरे लाइफस्टाइल में अगर चेंज लाते हैं तो हम पूरे लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है और बहुत ही बहुत सारे लोगों का आपने बताया कि रिजल्ट है और बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी सुनाया साठ हजार लोगों का ब्लॉकेज कम्पलीटली निकल गया 60,000 लोगों का अगर ब्लॉकेज कम्पलीट निकल गया तो ये तो एक गारंटीड सिस्टम है।, है और सिस्टमेटिक प्लान है तो इसमें हम लोग अच्छी तरह से अपने आप को थोड़ा सा समय लगता जरूर है क्योंकि कोई चीजें नहीं हमारी लाइफ में हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है तो दिक्कत यह आती है कि पुरानी हमारी जो आदतें हैं वो हमें थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं हम लोग लेकिन जब भी हम लोग कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ता है तो जितना हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा सक्सेस हम पाएंगे और इसमें एक दूसरा फायदा जो मैंने हम दोनों ने बताने को हम लगता है अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो लाखों का खर्चा है या आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो हजारों में खर्चा होता है वो भी बहुत बड़ा फर्क है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो इकोनॉमिकली भी हम लोग जो है सेफ होते हैं और काफी पैसा हमारा जो बर्बाद होने से बच जाता है और वही चीजें हम अपने लाइफस्टाइल में डाइट के लिए यूज कर सकते हैं फूड जो भी खाना है हमको जो सिस्टम है और आजकल के डॉक्टर्स बिजनेस बना के बैठे हैं इसको कमर्शियल बना के बैठे हैं तकलीफ इतनी नहीं भी होगी तो वो लोग सीधा बोलते हैं एनजियोप्लास्टी की जरूरत है बाईपास की जरूरत है जबकि मेडिसिन इज अ नोबल प्रोफेशन लेकिन नोबल प्रोफेशन में नोबिलिटी बहुत कम रह गई है तो इसके लिए बहुत सतर्क होकर डिसीशन लें कि बायपास करानी है एनजीओप्लास्टी करानी है कि नेचुरल तरीके से आपको ठीक होना है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो बातें हैं आप भी अपने दोस्तों को जरूर बताइए क्योंकि जो भी हार्ट का प्रॉब्लम है केयर का प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत सारी चीजें दिक्कतें तो आती ही है साथ साथ हम लोग जहां ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहां पर भी पैसा बहुत खर्चा होता है तो अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई पेशेंट हो ऐसी कोई बात हो तो जरूर यहां सतीश गुप्ता से एक बार जरूर मिलके नोहा करके जाइए मालूम तो कर लीजिए कि क्या चीज है उसके बाद फिर आप अपना आप अपना डिसीजन को ले सकते हैं उसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके फायदे के लिए है तो उसको जानना बहुत जरूरी है जब तक आप जानेंगे नहीं तो वो चीजें आपको प्राप्त भी नहीं होगी फिर से कहूंगा लक्ष्मण जी से आप अपने जो बिजनेस करते हैं किस तरह से करते हैं आपको जो तकलीफ है फिर कैसे आपने आपको मैनेज करते हैं उसके बारे में मतलब मैंने तो ऑपरेशन कराना है तो मेरा तो नॉर्मल अभी जाऊंगा तो मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल चालू हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है वैसे चलेगा खाली ये थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और मौसम हाँ, वो एक फर्क पड़ेगा अच्छा, लाइफ स्टाइल चेंज होनी पड़ती है नॉर्मल मौसम अगर आठ बजे उठते थे अभी हमको चार बजे उठना है पहले का लाइफ कैसे था आपका पहले का नॉर्मल लाइफ चलता था मतलब आराम, आराम से करता है उतना लेट से होते थे फिर उतना लेट उठतेट ऑफिस जाते थे सब चीज लेट लेट होती थी और अभी वो डिफरेंस हम लोग ने सीखा है की सुबह को जल्दी उठ के पहले पहले बाबा को याद करना है बाबा इस कल्याणकारी भगवान है भगवान एक ही है तो उनको याद करके उनसे शक्तियां लेनी है और उनसे हमारे जीवन में जो शक्तियां भरती हैं, उससे हमारी लाइफ ज्यादा इजी हो जाती है मुझे तीन साल का एक्सपीरियंस है तो मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है अभी ये नए नए जुड़ रहे हैं इनको भी अभी यहाँ पे अच्छा ही लगा है ये भी आराम अपने आप खुद पौने चार बजे उठ जाते हैं और मेडिटेशन के लिए भागते हैं मुझे उठाते हैं कि चलो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो लाइफ में आप बदल चेंजेस कर रहे हैं और उससे काफी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि लेट लेट होते होते हॉस्पिटल हो पहुंचे हैं आप अगर अर्ली अर्ली उठेंगे तो हॉस्पिटल से अपने बच जाएंगे बच जाएंगे और आपने जिंदगी अपने पैरों में चलते रहेंगे जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और मैं कहूंगा कि जाते जाते जीवन में कभी कभी क्या होता है कुछ अच्छी चीजें आपके पास होती हैं और जब भी दुख या परेशानी आती है टेंशन आता है तो उन चीजों को याद करने से हमें सुकून मिलता है तो जब भी ऐसे तनाव या टेंशन आता है तो आप क्या करते हैं किस तरह का उपाय पहले अपना दे तो उसके बारे में इसमें देखो नॉर्मली यह है कि भाई जैसा हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं उसमें डॉक्टर साहब को बताया कि लेकिन एक जो डायलॉग है जो डरा सो मरा वो बहुत इफेक्टिव डायलॉग है मतलब कभी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले पहले तो आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है कि भाई वो अपना पिता है वो अपने अगेंस्ट कभी जाएगा नहीं अपने लिए ऐसा नहीं करेगा जो जिससे हम लोग बाहर निकल नहीं पाते है तो खाली हमको एक परीक्षा देता है हमको परीक्षा पास करनी है तो पहले पहले डर हटा के उसका जो भी इलाज है प्रॉपरली इलाज करके ले लेने का डरना नहीं है डरे तो फिर मतलब डॉक्टर के चौबोले में चले जाओगे फिर वो तो वही चाहते हैं कि भाई आप डरो और फिर जैसा वो बोलेंगे उठो उठो बैठो बैठो सोओ सो वैसा ही हो जाता है फिर तो डरना छोड़ दीजिए हिम्मत से काम लीजिए जो ऊपर वाला है वो आपका पिता है जैसा हम अपने बच्चों को कभी कभी कठिनाइयों में डाल देते हैं उनको बोलते हैं एग्जाम दो परीक्षा दो जल्दी उठाते हैं उनको जबर पढ़वाते हैं जबर एग्जाम दिलाते हैं वो सब हमको भी करना पड़ता है हमारा ऊपर वाला भी जो है हमसे भी परीक्षा लेता है हमको भी तकलीफें देता है हमको सहनी है और वहां से निकलनी है जब आप कोई बच्चा परीक्षा पास करता है तो एक दर्जा ऊपर चले जाता है वैसे हम भी जो एग्जाम पास करेंगे एक दर्जा ऊपर चले जाएंगे उसमें कोई डरने की बात नहीं है बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपको म्यूजिक अच्छा लगता हो तो किस टाइप का म्यूजिक आप सुनना पसंद करते म्यूजिक जिसमें मतलब लाइव हो थोड़ा लाइवली म्यूजिक हो जिसमें सबके अपने पर्सनल चॉइस है वो लेकिन अभी तो मुझे तो मतलब अच्छा म्यूजिक अच्छा लगता है जो थोड़ा बहुत फिल्मी भी हो लेकिन जिसमें थोड़ा मैसेज भी हो जी जी। किस टाइप का फिल्मी गीत आपको बहुत पसंद आता है और क्यों अभी तो रोते हुए आते हैं हम हंसता हुआ जो जाएगा वो <laughs> बहुत सारे गाने अच्छे से गाने जी जी। अभी तो मैं इतना मुझे याद नहीं आ रहा है ये जो मेरे वाइफ ने जो गाना बोला वो भी अच्छा है मुकद्र का सिकंदर खेलाएगा फिर वो एक गाना अच्छा है अपना मेरा नाम जोकर का कि ऊपर भी नीचे भी बाये भी भी ये भाई जरा देख के चलो हाँ, देख के चलो ए भाई ए देख, देख के चलो आगे भी नहीं पीछे दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाए ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाए ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई आया है तेरा घर नहीं गली नहीं का नहीं कुचन नहीं पत्नी नहीं रहता नहीं दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर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 इसमें क्या मैसेज मिलता है आपको मतलब की भाई आप जो लाइफ में हो आपको मतलब सब चीज़ का ख्याल रखना है आप खाली अपना ख्याल रख के नहीं चल सकते हो कि भाई सब कुछ मैं हूँ करके सब मेरे पे चलता है ऐसा नहीं है नहीं। आपको सबका ख्याल रख रखे चलना पड़ता है दूसरों को भी तकलीफ नहीं हो आपको भी नहीं हो नहीं तो फिर अगर आप किस तकलीफ दोगे तो कार्वेक अकाउंट में तकलीफ चला जाता है और वो तकलीफ आपको कभी ना कभी तो सामने से एडजस्ट करना ही है जैसा आप हिसाब करते हो अकाउंट्स करते हो वैसा कार्मिक अकाउंट भी चलता है हर एक चीज जो आप किसी को देते हो वो आपको फिर रिटर्न देने वाला ही है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में और जितना लेट देगा उतना मल्टीप्लाई होता है जैसा आप पैसा किसी से ले लिया और नहीं दिया तो ब्याज चालू हो जाता है वैसे कार्मिक व्याज भी होता है कार्मिक अकाउंट अगर आपने जब सेटल किया बहुत टाइम निकल गया तो मल्टीप्लाय होकर आपको सेटल करना पड़ता है तो वो ये हिसाब से आप खाली ख्याल रखो कि भाई जैसा आप नहीं चाहोगे कोई आपके साथ चले आप किसी के साथ वैसा मत चलो जो आपको नहीं पसंद हो सबका ख्याल रख के चलो उसमें ही सबकी बरकत है चलिए लक्ष्मण जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो जिन जिन गीतों के बारे में बताया वो भी कहीं न कहीं हमें पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है सबके साथ समाव हो के रहने का जो मैसेज है वो मिलता है उसमें और ये आगे बढ़ते हुए कंचन जी से बात करेंगे की आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है और क्यों मुझे मीनिंगफुल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं और ओल्ड हिंदी सॉग्स ओल्ड मूवीज थी जो उनके सॉग्स बहुत अच्छे ज्यादा पसंदीदा गीत को थोड़ा गुनगुनाइए आप आ, बहुत ज्यादा पसंदीदा गीत ये मुकदर का सिकंदर भूल गई अभी बीस मिनट नर्वस हो गई। रोते हुए हाँ रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकदर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा। वो जाएगा काशी कंदर काशी का कंद जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो पर कहानी प्यार की लिख जाएगा काशिक नंदर जान बंद कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब आता हुआ जो ंदर कान कहलाएगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप दोनों ने अपने अनुभव शेयर किया और काफी अच्छा लगा हमें और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो जरूर आप मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सदा मस्त रहें खुश रहें दुआओं में हमें याद कीजिएगा आप सुन रहे हैं रेडियो मध्यम नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कते रहो